संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व शल के सारथ्य में कर्ण का युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान और दोनों का कटु कटुभाषण संजय ने कहा महाराज जब महान धर्मधर कर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गया तो उसे देखकर कर समस्त कौरवीर हर्ष ध्वनि करने लगे कर्ण के प्रस्थान करते ही आपके पक्ष के सब वीरों ने भी मृत्यु का भय छोड़कर धुंदी और भेड़ियों के शब्दों के साथ युद्ध भूमि के लिए कुछ किया उस समय सारी पृथ्वी ढगमकाने लगी तथा कर्ण के घोड़े पृथ्वी पर गिर गए कौरवों के विनाश की सूचना देने वाले वहां ऐसे ही और भी अनेकों उत्पात हुए किंतु दया सबकी बुद्धि पर ऐसा मोहजाल छा गया कि उन्होंने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की कर्ण के कूच करने पर सब राजाओं ने जय घोष किया तब कर्ण ने राजा शल्य को संबोधन करके कहा इस समय में अस्त्र धारण के रथ में बैठा हूँ अब मुझे क्रोध में भरे हुए वज्र धर इंद्र से भी भय नहीं है इन योद्धाओं को युद्ध में सोते देखकर मेरा साहस बहुत बढ़ गया है। वास्तव में अर्जुन का मुकाबला में मेरे और कोई नहीं कर सकता वह साथ साथ उग्र रूप मृत्यु के ही समान है आचार्य द्रोण में शस्त्र संचालन की कुशलता बल धैर्य और विनय आदि सभी गुण थे उनके पास बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र भी थे जब वे ही काल के घाल में चले गए तो और सबको भी मैं कमजोर ही समझता हूँ अस्त्र बल पराक्रम प्रिया, नीति और बढ़िया बढ़िया हथियार भी मनुष्य को सुख पहुँचाने में समर्थ नहीं है देखो गुरु द्रोणाचार्य इन सब बातों के रहते हुए भी शत्रुओं के हाथ से मारे गए वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी बृहस्पति और शुक्र के समान नीति कुशल और बड़े ही दुस्साह थे तो भी शस्त्र उनकी रक्षा नहीं कर सके इस समय दुर्योधन का पुरुषार्थ ढीला पड़ गया है ऐसी स्थिति में मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह समझता हूँ अब आप शत्रुओं की सेना की ओर रथ बढ़ाइए जहाँ सत्य प्रतिज्ञ राजा मौजूद हैं, जहां, है। जहां भीमसेन अर्जुन श्रीकृष्ण सात संजय वीर और नकुल सहदेव युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं वहां मेरे सिवा और कौन योद्धा इन सब वीरों के टक्कर ले सकता है इसलिए मद्राज आप शीघ्र ही रणभूमि में पांचाल पांडव और वीरों की ओर रथ ले चलिए। मैं उनके साथ चार हाथ करके या तो उन्हें को मार डालूंगा या आचार्य द्रोण के मार्ग से स्वयं ही यमराज के पास चला जाऊंगा हिट लाठ नंदन दुर्योधन सर्वदा ही मेरे कल्याण के लिए प्रयत्न करते रहे हैं उनके लिए मैं अपने प्रिय भोग और दुश्चित प्राणों को भी निछावर कर सकता हूँ मुझे रथ भगवान जी ने दिया हथियार रखे हुए हैं जिस समय यह चलता है इससे बज्रपात के समान भीषण घर घराहट होने लगती है इसमें सफेद घोड़े जुते हुए हैं तथा अच्छे अच्छे तर्क सुशोभित है इस श्रेष्ठ रथ में बैठकर मैं अवश्य ही अर्जुन को मार डालूंगा यदि स्वयं काल भी अर्जुन को बचाना चाहेगा तो मैं उसे भी नष्ट कर डालूंगा क्या कहूं यदि उसकी रक्षा के लिए यम वरुण कुबेर और इंद्र भी अपने अनुयायियों सहित एक साथ मिलकर युद्धभूमि में आएंगे तो मैं उसे उन सबके सहित परास्त कर दूंगा जब युद्ध के जोश में भरे हुए कर्ण ने ऐसी बातें कही तो उन्हें सुनकर मद्राज हसे और उसका तिरस्कार करके बीच ही में रोक कर कहने लगे कर्ण बस अब चुप रहो, तुम जोश में आकर बहुत बड़ी चढ़ी बातें कर रहे हो भला कहां नर अर्जुन और कहा नराधम तुम यह तो बताओ अर्जुन के सिवा और ऐसा कौन है जो साक्षात विष्णु भगवान से सुरक्षित यादवों के राजभवन को बलात् नीचा दिखाकर स्वयं पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की छोटी बहन का हरण कर सके तथा तीनों लोकों के अधिसवरों के भी ईश्वर भगवान शंकर को युद्ध के लिए ललकार सके। जब नगर में गोहरण के समय अर्जुन ने तुम्हें सारी सेना और द्रोणाचार्य अश्वस्थामा एवं भीष्म के परास्त किया था उस समय तुमने उसे क्यों नहीं जीत लिया अब आज तुम्हारे वध के लिए ही यह दूसरा युद्ध उपस्थित हुआ है यदि तुम शत्रु के भय से भाग न गए तो अवश्य मारे जाओगे मद्र राज के इस प्रकार कटु भाषण करने पर सेनापति कर्ण अत्यंत क्रोध में भर गया और उनसे कहने लगा रहने दो रहने दो इस प्रकार क्यों बड़बड़ाते हो अब तो मेरा और अर्जुन का युद्ध होने ही वाला है यदि वह संग्राम में मुझे परास्त कर दे तो तुम्हारी ही बात सच मानी जाएगी इस पर मद्र ने ऐसा ही हो इतना कहकर और कोई उत्तर नहीं दिया तब कर्ण युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनसे कहा शल्य रत बढ़ाओ युद्ध के लिए कूच करके कर्ण ने अपनी सेना को साहित करने के लिए पांडवों के एक-एक वीरों से मिलने पर कहा आज तुम में से जो कोई मुझे स्वीट वाहन अर्जुन से मिलावेगा, तो उसे मैं दूंगा। यदि उतने से भी उसकी तृप्ति न हुई तो उसे रत्नों से भरा हुआ एक छकड़ा और दूंगा यदि उससे भी संतोष न हुआ तो उसे हाथी के समान बलवान छह बैलों से जुटा हुआ एक सोने का रथ दूंगा यदि इतने में भी प्रसन्न न हुआ तो उसे सौ हाथी सौ गांव सौ सुवर्ण में रथ सौ सुत घोड़े तथा सुवर्ण के मढ़े हुए सिंगों वाली चार सौ दु दूंगा। यदि इन सबको पाकर भी वह प्रसन्न न हुआ तो चीज वह स्वयं लेना चाहेगा वही दे दूंगा मेरे पास पुत्र स्त्री तथा दूसरे जो भी भोगों के साधन है वह सब तथा और भी जिस वस्तु की वह इच्छा करेगा वही उसे दूंगा जो पुरुष मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन का पता बताएगा, उन दोनों का बतावेगा कर्ण ने ऐसी उन्हें सुनकर दुर्योधन तथा उनके अनुयायी बड़े प्रसन्न हुए तब वो दुद्भि और, और मृदंगों का शब्द होने लगा तथा योद्धा लोग सिंह के समान गरदने लगे तब मद्राचल ने हंसकर कहा सूतपुत्र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 तुम जो अपार धन देना चाहते हो उससे तो यज्ञादी करो तुम मोहस बृथा ही कृष्ण और अर्जुन को मारने की इच्छा करते हो हमने यह बात तो कभी नहीं सुनी कि किसी गीदर ने युद्ध में सिंह को मार दिया हो तुम्हें करने योग्य और न करने योग्य काम के विषय में कुछ भी विवेक नहीं है नि संदेश तुम्हारा काल आप है कोई भी जीवित रहने वाला पुरुष भला ऐसी उटबांग बातें कैसे कर सकता है तुम जो काम करना चाहते हो वह ऐसा है जैसे कोई अपनी भुजाओं के बल से समुद्र पार करना चाहे अथवा पहाड़ की चोटी से कूदना चाहिए बाणों से पीड़ित करेगा उस समय तुम्हें पछताना ही पड़ेगा जिस प्रकार कोई माता की गोद में सोया हुआ बालक चंद्रमा को पकड़ना चाहे उसी प्रकार तुम अज्ञान से ही रथ में चढ़े हुए तेजस्वी अर्जुन को परास्त करने की बात सोचते हो जिस प्रकार कोई घर के भीतर बैठा हुआ कुत्ता वन में रहने वाले सिंह की ओर भूखे उसी प्रकार तुम पुरुष सिंह अर्जुन के लिए बड़बरा रहे हो कर्ण वन में खरगोशों के साथ रहने वाला गीदर भी जब तक सिंह को नहीं देखता तब तक अपने को सिंह ही समझता रहता है इसी प्रकार जब तक तुम रथ पर चढ़े हुए श्री कृष्ण और अर्जुन को नहीं देखते हो तभी तक अपने को सिंह समझ रहे हो जिस समय तुम्हारी दृष्टि अर्जुन पर पड़ेगी तुम तत्काल ही गीदड़ बन जाओगे जिस तरह अपने अपने योग्यता के अनुसार लोक में चूहा और बिल्ली कुत्ता और बाघ गीदड़ और सिंह खरगोश और हाथी मिथ्या और सत्य तथा विश्व और अमृत प्रसिद्ध है उसी प्रकार सब लोग तुम्हे और अर्जुन को भी समझते हैं शल्य के इस प्रकार तिरस्कार करने पर उनके शल्य सदे वाक्यों पर विचार करके कर्ण ने अत्यंत होकर कहा शल गुणवानों के गुणों को जो ही सकते हैं, को उनका पता नहीं लग सकता। तुम में कोई गुण तो है नहीं, पर गुणा गुण का ज्ञान क्या हो सकता है अजय अर्जुन के बड़े बड़े अस्त्र क्रोध पराक्रम धनुष बाण और वीरता को जैसा मैं जानता हूं वैसा तुम नहीं समझ सकते मेरा यह भयंकर बाण मनुष्य घोड़े और हाथियों का संहार करने वाला अत्यंत भीषण और कवच एवं अस्थियों को भी फोड़ डालने वाला है मैं रोष में भरने पर इससे पर्वतराज मेरु को भी तोड़ सकता हूं। किंतु अर्जुन और श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुष पर इसका प्रयोग कभी नहीं करूंगा क्योंकि संपूर्ण विष्णुवंशियों की लक्ष्मी श्री कृष्ण के आश्रित है और समस्त पांडवों की विजय का आधार अर्जुन है मेरे सिवा और ऐसा कौन है जो इन दोनों से मुकाबला होने पर इन्हें संग्राम से पीछे हटा सके अर्जुन के पास गांधी धनुष है और श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्रे वाली चीजें हैं मुझे तो इससे हर्ष ही होता है तुम तो दुष्ट स्वभाव मूर्ख और बड़ी बड़ी लड़ाइयों से अनभिज्ञ हो इस समय भय से पीड़ित हो और डर के कारण ही बहुत सी अनगल भातें बना रहे हो अरे पापी देश में उत्पन्न हुए छत्रीय कुल कलंक दुर्बुद्धि शल्य मैं इन दोनों को मारकर आज भाई बंधुओं के सहित तुम्हारा भी काम तमाम कर दूंगा तुम हमारे शत्रु होकर भी बनकर मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन से डरा रहे हो तो मैंने यह बात पहले ही सुन रखी थी कि मद्र देश का आदमी दुष्ट, दुष्ट चित्त असत्य और कुटिल होता है तथा उस देश के लोग मरते दम तक दुष्टता नहीं छोड़ते ये असभ्य लोग नजरा पान करके हंसते और चिल्लाते रहते हैं उट पटांग गीत गाते हैं मनवाना आचरण करते हैं और आपस में अश्लील बातें किया करते हैं उनमें भला धैर्य कैसे रह सकता है ये लोग अपने भवन और नीच कर्मों के लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनके साथ वैर या मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए इनमें स्नेह नाम की तो कोई चीज है ही नहीं जब किसी मनुष्य को भिच्छू काटता है तो गुणी लोग उसका विष उतारने के लिए यह मंत्र पढ़ा करते हैं अरे बिच्छू जिस प्रकार मध्य देश के लोगों से मित्रता नहीं हो सकती उसी प्रकार अब तेरा विष नष्ट हो गया है क्योंकि मैंने अथर्वेद के मंत्र से उसकी शांति कर दी है तो यह बात ठीक ही जान पड़ती है मध्य देश की स्त्रियां भी बड़ी स्वेच्छाचारिणी होती हैं अतः उन्ही के गर्भ से जन्म लेकर तुम धर्म की बात कैसे कर सकते हो मैं मतमान महाराज दुर्योधन का प्रिय मित्र हूं। मेरे प्राण और सारी संपत्ति उन्हीं के लिए है किंतु मालूम होता है कि तुम्हें पांडवों ने अपने ओर तोड़ लिया है इसी से तुम हमारे साथ सब प्रकार शत्रु का सा बर्ताव कर रहे हो पर याद रखो जिस प्रकार नास्तिक लोग किसी धर्मज्ञ पुरुष को धर्म पद से विचलित नहीं कर सकते उसी प्रकार तुम जैसे सैकड़ों पुरुष भी मुझे संग्राम से विमुख नहीं कर सकते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 दूसरे तुम मारने से निंदा होगी, दूसरे तुम्हें मारने से निंदा होगी तीसरे मैंने क्षमा करने का वचन दिया है इन तीन कारणों से ही तुम अभी तक जीवित हो किंतु यदि फिर ऐसी बातें कहोगे तो मैं अपने वज्रतुल्य गदा से तुम्हारा सिर पृथ्वी पर गिरा दूंगा इसके बाद कर्ण ने फिर बेधड़क होकर कहा चलो रत बढ़ाओ